अगर जाए भी तो मुसलिम कह नहीं ये है धर्म का पालन इसकी विपरीत अधर्म हो गया इसके विपरीत अधर्म हो गया राजा कहते हैं धर्म ब्रवीश धर्मज्ञ धर्मोशरूप यद अधर्म कृत स्थानम सूचक जो इस प्रकार किसी दूसरे की निंदा करता है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 चरणों पर गिर गया क्या हम आपके आपके शरण में है आप शरणागत बत्सल हैं दीन वत्सल हैं हमारी रक्षा करें पादयोर् पादयोर कृपया दीन वत्सल शरण्यो नावदी चूंकि श्लोक क्या क्या बढ़िया शब्द है श्लोक्य आह चेदम हसन वे इस परीक्षित इसलिए हम परीक्षित को श्लोक्य भी वो शब्द है, है? है? है? श्लोक्य हसन इदम आह क्या बोले घबराबत आप बिल्कुल मत घबराओ समझे ना आपको तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है हु? लेकिन मेरे मेरे क्षेत्र से तुम भाग जाओ दुष्ट के ऊपर भी कृपा करो लेकिन दुष्ट को आंगन में कुटी छवा के मत मतलब। रखो, याद रखिएगा क्या हम क्या करें महाराज ये अनाथ था इसलिए हम तो, हमने इसको रख लिया है तो बदमाश ही है अनाथ था इसलिए रख लो नहीं करते लेकिन घर में कुटिया बनवा करके रखो नहीं नाश हो जाने बात मेरी सुंदर सुंदर नाश हो जाएगा साहचर्य दोष होता है राम जी तो कर, हमने क्षमा किया तुमको लेकिन तुम हमारे राज्य से भाग जाओ हमारे राज्य में मत रहो नव्यम भविता कथन कोई रू रियायत नहीं कथन का मतलब कोई रू रियायत नहीं है न वर्तितव्यम भवता कथन चन क्षेत्र क्योंकि तुम अधर्म बंधु जाओ भाग जाओ राम जी न महाराज कुछ तो बता दें आखिर हमारा युग है हमें रहना तो यही है भगवान ने आज्ञा दी है रहने हम कैसे भागे कोई जगह बता दो तो आप क्या अच्छा चार जगह जाओ रहो कहें कहा रहे महाराज देख लो कहा का कलयुग रहता है कि जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहो ठीक के जहां शराब पी जाती हो वहां रहो क्या ठीक कह जहां वेशियाए रहती है वहां रहो क्या ठीक कह जहां गाय कटती है वहां रहो चार जगह कल रहता है द्यूतम पानम स्त्रीय सुना यत्राधर्मस चतुर्विधा उसने कहा महाराज आपके राज्य में जुआखाना नहीं वेश नहीं मदिराल नहीं और कसाई खाना देगी इसलिए हमारा हमारी नहीं आप तुमको पूछो चलो पांचवा बताओ ये तो रहेगी तो रहेंगे पांचवा बताओ कह तू मांग ले क्या हमको सोना दे सोना दे दी भगवान ने कह दिया पुनश्चयाच माना यह जात रूपम अदात जात रूपम अदात जात रूप में नहीं सोना सोना दे स्वर्णों पर लक्षित समस्त वैभव है यहां पर सोने का मतलब स्वर्णों पर लक्षित समस्त वैभव है समझ गए सोना दे दिया सोने अब देख सिंगी से जाके किसी ने बताया अब सिंगी ने सुन करके ही महाराज वहीं से वाघ वज्रम दिशा एकदम साफ दिया अरे तूने मर्यादा का परित्याग कर दिया है मेरे पिता महात्मा का तूने अपमान किया है अरे कुलांगार आज के सातवें दिन तुझको तक्षक दस लेगा जब ब्राह्मण महाराज समाधि से उठे सारा समाचार सुनाया तो रोने लगे श्री शमी कृषि तो रोने लगे तुमने अच्छा नहीं किया आत्मजब न अभ्यनंदक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 आज जिसको साक्षात ठाकुर दीक्षा देती भगवत भक्त बना सा वो हमारे श्राप के योग्य नहीं है वो तो हमारे आशीर्वाद के योग्य है तुमने बहुत बड़ा पाप किया है तुम्हारी अपरिपक्व बुद्धि है कच्ची बुद्धि है तुमने वह पाप किया तुमको भगवान क्षमा करे मेरे पुत्र हो मेरी पुत्र की ममता मेरे पिता की ममता ये कहला रही है हे ठाकुर हे दीन दयालो हे परीक्षित के ये जीवनोद्धारक आज इस लड़की ने परीक्षित का तो प्राण लेना चाहा चरणों में हमारी प्रार्थना है जिस बालक को क्षमा राम जी अपापेशु स्वृत्सु बाली न पक्व बुद्धि तवात्मा क्षण तुम अर्सी तुमको क्षमा कर दें इस प्रकार पुत्र कृताघे न सोन बहुत बहुत यहाँ पर आज आज समी, आज समीप महर्षि को इतना बढ़िया शब्द दे रहे हैं श्री व्यास जी महाराज भागवत के विद्वानों इसके ऊपर ध्यान दो बलिहार जाओ समी को क्या कह रहे हैं सोनु तप्त महा मुनि आज महामुनि अब इतना शब्द बता दिया व्याख्या नहीं करूंगा अब उधर श्री राम जी उधर क्या हो रहा है उसी उसी समीप मी ने अपने शिष्य को गौरमुख को बुलाया कैप साफ तो हो गया है जल्दी से जल्दी जाओ परीक्षित को बता दो इस तरह से साथ हुआ है ताकि वो अपना मरण समारे अब उधर परीक्षित जी महाराज वहां गए सोने का मुखुटार विचार के के नीचे रखा और कहते हैं अरे आज तो मैंने बड़ा भारी पाप किया अनर्थ कर दिया अनार्य के तरह नीच कर्म किया मैंने अहो मया नीच अन्यवत कृतम अहो मया अनार्यवत नीच कृतम अब क्या करूं ऐसा सोच ही रहे थे तब तक गौरमुख ने आकर के सब कुछ बता दिया जब बताया तो राजा का मुख लटक गया अरे नहीं जी लटकता किसी ऐसे अरे जो जो बताया सी परीक्षित को महाराज आज के सातवें दिन आपको शक्त दस लेगा जिसके गले में आपने सांप डाला था उसके पुत्र ने आपको श्राप दे दिया राजा ने संतोष की सांस ली इस पाप का प्रायश्चित में कभी ना कर पाता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 जन्म जन्म आपका ऋण आहूंगा मर जाता शायद आशक्ति समाप्त न होती और मुझ मुझ मुझ आसक्त व्यक्ति की आशक्ति आपने एक क्षण में समाप्त कर दी करती आपका ऋण है राम जी सी न चिरे न तक्ष का नलम और प्रसक्त विरक्तिकारणम प्रसक्त्य आसक्त विरक्तिकारणम मैं आसक्त था उस आसक्ति के वीर का कारण बना गया साधुवाद साधुवाद और महाराज यहां से तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ करके उपाभिश कृष्णांग सेवा हम मरेंगे क्या होगा कि उसके नाम बसीयत कर दो उसके नाम फलाना कर दो उसके नाम अरे छच फिर क्या करो कृष्णांगी कृष्णांग सेवाम अधिमन्यमान ंग सेवा कृष्णांग सेवा सेवाम एवं अधिकम मन भगवान कृष्णचंद्र की सेवा ही इस समय संपूर्ण साधनों से श्रेष्ठ साधन कृष्णांग सेवा मन्यमान और जाकर के उपाविशत प्रायम अमर्त्य नद्याम अमर्त्य नद्याम मैने देव पर देव का मतलब नदी के तट पर नदिया में थोड़े चले गए गंगायान घोषाणी आए है ना तो उपाधिषद प्रायम अमर्त्य नदियाम अमर्त्य नदी देव नदी के किनारे जाकर के करके प्राय कुछ नहीं लेंगे कुछ नहीं खाएंगे ऐसा करके बैठ गए अब तो महाराज राज को साथ हुआ इस तरह गंगा के किनारे चले गए चारों तरफ से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से लोग आने शुरू कर दिए बड़े बड़े राजर्षि आए बड़े बड़े देवर्षि आए बड़े बड़े ब्रह्मषि आए श्री राम जी अन्य देवर्षि ब्रह्मिवरिया राजर्षिवर अरुणादय सब आ गए कौन कौन ना, नाम नाम नाम बता दू नाम लेने से पुण्य होता है इसलिए इसको मैं छोड़ता नहीं पढ़ूंगा नाम स्पष्ट है अतृ वसी च्यवन शर्दान कृपाचार्य अटने अंगिराश पर विश्वामित्राम रामः उथ्य इंद्र प्रमदे बाहू मेधातिथि देवल आष्टसे भारद्वाज गौतम कि पलाद द्वैपायन व्यास आ गए द्विपायन उनकी बात पहले आई थी पराशर द्विपायन अरे यो देखो कौन आ रहा है, है? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजमते भज गोविंदम गोविंदम गोविंदम भज गो भीन्दं। गो गीन्दंग, भीन्दंग, भीन्दंग, गीन्दंग, भीन्दंग, गीन्दंग। आ गए कौन भगवान नारद से नारद आ गए और जी देवर्षि ब्रम्बर सिंह कांगड़सि राजा न, राजा क्या करते हैं राजा सब का पूजन करके और सिर्ण से प्रणाम किया महाराज जी अब बैठ गए महाराज सब बैठ गए चारों तरफ से लोग बैठ गए और उसी समय महाराज जी राजा कहते हैं महाराज राजाओं में सबसे धन्यमय ऐसे कह रहे अहम अहोभ व्यम धन्यमान महत्तम अनुग्रहणीय शीला महत्मानुग्रहणीय शिला राम जी बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े, बड़े लोगों के द्वारा जो सुप्रशंसित शील है उनमें मैं आज धन्य हूँ मैं राम जी ही। और किसी ने कहा ऐसा हो गया अरे क्या कुछ मत बोलो तक्षक को डलने दसवें दो मुझे कोई भय नहीं वाह धन्य है बलिहारी राजा के क्या दसम दिजो प्रसिष्ट को दस कलम दसवें दो आप तो गायत्री विष्णु गाथा आप तो गायत्री विष्णु गाथा आप तो हमको भगवान का चरित्र तो सुना गायत विष्णुगा था हु?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 जय यथा शुरू हो गई त्रा भवत भगवान व्यासपुत्र यदि मैंने मे राम यदि स्वेच्छया यदया मे आप यदि मनेक मनी भगवान ठाकुर जी क्या साथ याद की सब क्या है ठाकुर जी यदया मने भगवान की इच्छा जी भैया कर दो गलत तो नहीं करदच्छया मने भगवदीक्षया गाम अटम अन्य लिंग वो संतुष्ट है निजलाभ है तो निजलाभ क्या है निज कौन है निज मैंने निजलावतुष्ट अतचाल अवधूत वेश अवधत वेश अवधूता आउधुत दिगंबरा अवधूत वेश दिगंबरों का वेश धारण किया कोई कपड़ा उपड़ा नहीं दि अवधूत वेश अवधता त्यक्त वेश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 सुख रूप में सुखदेव के रूप में साक्षात नंदन श्याम सुंदर बृजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र यहां पर आप आते, तब प्रयट हो गए इसलिए तत्राभवत तत्रा भगवान व्यासपुत्र अटमानून अपेक्षा आ गई श्री श्री परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ गए आंखों से सुधारा बह रही है मेरे सौभाग्य की आप आ गए मेरा मरण सवार के लिए आप आ गए मेरा मन भगवान ने कहा परीक्षित अपने मन में कहा तेरा मरण है ना तेरा जन्म है तेरे जगह जन्म लेने ही नहीं आया तू तो, तो मर गया था वहां तो राख थी द्रव्यस्तुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरुपा दवा तू परीक्षित था ही नहीं तेरे रूप में सर्वथा मैं ही था और कोई नहीं था और आज भी मैं ही आया हूं और कोई दूसरा नहीं आया है राम जी तेरा और दूसरा भाव कि तेरा जन्म संवार के लिए भी मैं आया और तेरा मरण संवारने के लिए भी मैं आया हूं आए क्यों आए कैसे आए क्यों आए क्या शक्य क्या संभव है अशक्य है असंभव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 औरको समझ कहते हैं कि तू दयालु दीन हो तू दानी हो जिखारी हूँ प्रसिद्ध पात की तू पाप तुंज हारी तू तो ही मोही नाते अरे तू तो ही मोही नाती यु मानी जो भाव जो त्यों तुन सीकर पाल शरण शरण पावे हमने तो संबंध बना लिया हमारे ऊपर एक तो संबंध अच्छा है वो तुमको नहीं बताएंगे एक संबंध बताएं नहीं बताएंगे जी गुप्त है जी समझे न और एक संबंध और है ऊपर से वो सुना दे तुमको मैं हरि पतित तो पावन सुने मैं पतित तुम पतित तो पावन दो बन के बने मैं हरि पतित तो पावन सुने अरे मैं हरि पतित पावन मैं पतित मैं पतित तुम पतित पावन ये दो बनी संबंध बना लो संबंध का महत्व देखिए बीस में कहते हैं मैं तुम्हारे काबिल नहीं था मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने काबिल नहीं हूं अभी अभी कह के आया हूँ याद है अभी अभी मैं कह के आया हूँ मैं तुम्हारे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 और जो तुम मेरे अर्जुन के दोस्त हो तुम तो मेरे तुम जैसे मेरा अर्जुन पोता है वैसे तू भी मेरा पोता है इसलिए तुमको आज्ञा दे रहा क्या उसी पर तो कह रहा हूं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता परीक्षित कहते जानते हैं क्यों, क्यों, क्यों मैं क्यों आई हूं कि मैं तुम्हारी बुआ के लड़के का पोता हूं मामा के मामा के किस के? मामा के तिश्ट, तिश्ट, बुआ बुआ का किस मैं तुम्हारी इसलिए तुम आए आए मेरी से नहीं मेरी मेरी से से रिश्ते नहीं नहीं तपस्या ग्रहण करके नहीं आए तुम तो तुम तो अर्जुन के ऊपर कृपा करने के लिए आए हो क्योंकि मैं उसका पौत्र हूं राम जी पैतृश पैतृश अन्यथा नहीं तो ती पैतृस्वसेम शी है इस श्लोक को याद कर लो रख लो समझे न ये नहीं आती मैं, नहीं आता नजर में कथा वाचते समय ये श्लोक है जो रोने वाला श्लोक आंसू बहाने अगर मैं इसको झूम के कहूँ महाराज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 आत्मविदोग तीसरा श्रोत व्यापर इसलिए राजन अब सुनो तो जन्म लेने का लाभ क्या है ये श्रोता बड़े अच्छे है सिंह जी महाराज ये श्रोता बड़े अच्छे देखो इसमें कोई उठ नहीं, नहीं रहा है कोई नहीं कोई सो नहीं रहा है, है? अरे सोते जाओ कम से कम से। दो घंटा बैठे हो गए सोया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 जब सब बोल गए और, और बोले होंगे सब जब सब बोल गए तो भगवान कृष्ण द्वे पायन व्यास बैठे थे क्या मैं भी कुछ कहना चाहता हूं हाँ, हा हा जरूर कहेंगे कि व्यासो बदत्य अखिल शास्त्र विचार दक्ष कौन निंदे है कि नारायण स्मरणहीन नरोधन्य सोचा है महाराज संस्कृत के श्लोक पर वहां वही कर हैं अभी हमने अर्थ नहीं <laughs> पन्दित, पन्दित कहा किया? देख, पंडित हो गए। हैं? ये सब कहे पंडित हो गए हमारे पंडित जानते कौन नहीं, नहीं कहेंगे हाँ चिदुब धन ही ननरिया और क्या बोला मैं? भाई ननरु जघनिया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 भगवान कृष्ण के लीला से मैं आकृष्ट हो गया और आकृष्ट होकर के महाराज जी मेरा मन जो है मेरा मन उस सांवले सलोने में अपने चक्कर में डाल दिया और चक्कर में डाल करके मैं अठारह हजार से पड़ गया महाराज जी राम जी परिमिष्ठित नये उत्तम श्लोक लीलाया गृहित चेता एक शब्द व्याख्या करनी समी है व्याख्या करेंगी राजकी मैंने पढ़ा कर मैंने ने, ने, करके मैंने नैर्गुंड में परिष्ठित होकर के मैं विद्यार्थी बनकर के आकर के पढ़ा भाव जो नैर्गुंड में परिष्ठित है उसको पढ़ने से क्या मतलब भगवान शंकराचार्य जा रहे थे कोई कोई साधु सन्यासी रट रहा था हमारा व्याकरण लकोमदी पढ़ रहा था लकोमदी पढ़ रहा था तो क्रियागी प्रसंत हो गया तो क्रियागी में धातु है भगवान शंकराचार्य पहुंचे क्या कर रहा है पूरी खड़ा हो गया क्या कर रहा है कथा कहूंगा मूर्ख प्राप्त सन्निहित मरण प्राप्त सन्निहिते मरणे नहीं नहीं दुःख रक्षक्रिंग भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम वो अध आपको सुनाऊंगा जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको सुनाऊंगा तदहम ते विधाष महापौरुषिको भवान आप महापौरुषिक कहें महापौर मैंने महापुरुष श्री रामचंद्र कृष्णचंद्र चंद्र हुआ सेव्यतया अस्तित्व महापुरुष का है, है? जिसकी सेव्य भगवान श्री राम हो श्री कृष्ण उसको कहते महापुरुष या महापुरुष महा श्री विष्णु कृष्ण तदीय महापुरुष कह महापौरुषिकवान राम जी अब हे राजन आप चिंता मत करो अभी तो खटवांग का उदाहरण दिया कि अभी तो तुम सात दिन सात दिन तुमको जीना है सप्ताह जीवितावधि अंतकाल में जब जब आप सुनिए अंत जब आ जाए तो रामजी बिल्कुल भय छोड़ दे मैं मरूंगा ये भय छोड़ दे गत साध्वसा गत साधु माने गत साधुशा माने मृत्यु भय शून्य मृत्यु के भय से शून्य भय हम मरेंगे चिंता छोड़ दो अछिंद्यात असंग शस्त्रेण और असंग शस्त्र बोले करके सबको छिन्न भिन्न करव्रजित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 पंद्रह बार बदलते हैं बदमाश सब है ना जीत जीतासन जीत श्वास अगर आपके ऊपर बदमाश लग गया तो सुधार लो हमसे बुरा मत मानना बुरा मान के क्या करोगे आसन जीत गए प्राणायाम साधनी और जीत संग अनाशक्त हो जाए जीते इंद्रिया ये सब इसमार आठो आगे हैं इसमें आप लगा लीजिएगा इसमें आठों आगे यह नियम आसन प्राणायाम प्रत्यार धारणा ध्यान समाधि सौ आ जाएंगे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 लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजात पद पाताल शीशे धामा अपर लोक अंग विश्रामा पद पाताल पैर पाताल है असीर सत्य लोग बीच वाला आज रंग तीन सहिता प्रयोग भी प्रयोग आप नहीं पढ़े आप तो पढ़े हैं सूत्र लगा लो ने सब आ जाएंगे बीच में हैं और जी, इस प्रकार की धारणा करो करो इसको स्थूल स्थूल धारणा धारणा धारणा कहते हैं और और सूक्ष्म से ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का सामर्थ्य पाया हाँ पुरा एवं पुराधारण यात्म योगि नष्टा स्मृति प्रत्यवरुद्ध तुष्टा तथा सर्गेद ममोग दृष्टि यथा प्या प्राथ व्यवसाय बुद्धि और फिर एक सूक्ष्म धारणा है सूक्ष्म धारणा क्या है कि अपने हृदय आकाश में ये हृदय ही आपका आकाश आपके हृदय आकाश में हृदय मंदिर में और भगवान का स्वरूप ध्यान कर भगवान आ गए भगवान आ गए इसको मानसी पूजा भी कहते हैं मतलब श्री बल्लभाचार्य ने कहा है कि मा, मान पूजा मानसी स्मृता पूजा मानसी स्मृता मानसी पूजा जो है वो तो महाराज सर्वश्रेष्ठ पूजा है मानसी अपने मन में सब कर सकते हैं अभ्यास करने पर सब अभ्यास लल्लू बुद्धू चग्घर अरे गहरे नत्थ खेरे भी कर सकते हैं अभ्यास करने पर हृदय में बढ़िया सुंदर मंदिर बनाओ सुंदर मंदिर बनाओ और हृदय प्रदेश में मंदिर बना करके उसको खूब सजाओ मनियों से सजाओ मुक्ता से लाओ झालरों से सजाओ बढ़िया सुंदर सुंदर कोमल कोमल वस्त्र तो बिछाओ आसन दो और आसन पर हम ऐसे कह रहे हैं इतनी देर का है नहीं भगवान को बुलाओ भगवान भगवान को भी सजाओ हो भगवान भी खूब सुंदर आके बैठे और बैठने के बाद और फिर अपने नैनों के जल से उनको स्नान कराओ और बढ़िया सुंदर से सुंदर है पद्मगंधा गऊ लाओ और उस गऊ का दूध पोह और दूध तैयार करो और फिर उसका दही बनाओ घी बनाओ मक्खन बनाओ और बाहर मधु लाओ और स्याराम और बढ़िया शर्करा लाओ और सब ला करके पंच ये पंचगत तो कहाँ पंचामृत कहाँ मिलेगा ये पंचामृत बनाओ और उससे स्नान कराओ भगवान को और बढ़िया गंगा से सरवी जल से जमुना जल से कावेरी जल से गोदावरी के जल से भगवान को स्नान कराओ और स्नान करा कर बढ़िया सुंदर सुंदर कोमल कोमल वस्त्र पहनो बड़ी, और सब इस तरह से भोग लगाओ ये करो वो करो महाराज जी ये पूजा ऐसी है श्री महाराज जी स्वामी तो जी महाराज से जो मन की पूजा में जनून सीख है ना जी श्री राम जी हमारे यहाँ असी बात धन्यवाद अगर तुम न हो दे तुम्हारी इज्जत आज खत्म एकदम मेरी इज्जत थी मठिया बैठ हो जाती महाराज तो अब आप लेकिन हो हो तो रोज आया करो तो अग्रदास जी महाराज लेकिन भैया कथा तो रामजी अग्रदास जी महाराज अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा कर उनके गुरु जी मानसिक सेवा कर अग्रदास जी के गुरु जी महाराज कृष्णदास जी महाराज थे वो मानसी सेवा कर रहे मानसी सेवा में आनंद पूर्व विभोर थे महाराज जी थे